ऐतरेय उपनिषद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ऐतरेय उपनिषद के संबंध भाष्य में पूर्वपक्ष भाष्य की चर्चा हो रही है पूर्वपक्षी जो उपासना समुचित कर्म को ही मोक्ष का साधन मानना चाहते हैं उन, उनके दृष्टि में हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति केवल आत्मविद्या से नहीं अपितु उपासना समुचित कर्म का फल है यह मानना जिनका है हैरण्यगर्भवादियों का वे अपना मत उपस्थापित कर रहे हैं और ये कहा गया कि उपक्रम में मंत्र तथा ब्राह्मण भाग के द्वारा हिरण्यगर्भ कहो या आदित्य पुरुष कहो कि प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म समुचित उपासना बताई है और यहाँ पर भी कर्म समुचित उपासना ही मोक्ष के साधन के रूप से मानना उचित है क्योंकि निर्विशेष आत्मा का प्रतिपादन आत्मा वा इदमग्र आशित तो इत्यादि वाक्यों से हो ही नहीं रहा है पूर्व पक्ष की दृष्टि में सविशेष आत्मा का प्रतिपादक ये उपनिषद भाग भी है तो उपक्रम में भी सविशेष आत्मा जो कर्म का फलभूत है हिरण्यगर्भ। और तदभाव ये मोक्ष है तो कर्म फल की प्राप्ति ही मोक्ष हुआ ना और उसी सविशेष हिरण्यगर्भ पुरुष का वर्णन उपनिषद में भी हो रहा है इसलिए मानना चाहिए कि सविशेष आत्मा के प्रतिपादक उपनिषद भाग के द्वारा भी पूर्व में उपक्रम में मंत्र तथा तो ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त उपासना समुचित कर्म को ही साधन बताया जा रहा है मोक्ष का इस प्रकार ये हुआ पूर्व तो इसमें सिद्धांति की ओर से एक शंका की जाने वाली थी उसका अनुवाद पूर्व पक्षी ने ही किया शंका का और ये कहा कि यदि सिद्धांति हमारे इस मत में पुनरुक्ति होने के कारण उपनिषद के आरंभ में अनर्थक अनर्थक के विषयक आशंका करते हैं तब तो यह आशंका सिद्धांतियों की व्यर्थ है क्योंकि हम उसका निराकरण इस प्रकार करते हैं कि पुनरुक्ति तब मानी जाती है जब पूर्वोक्त अर्थ का प्रतिपादन मात्र उत्तर ग्रंथ में हो तो पुनरुक्ति दोष होगा तो जो पूर्व मंत्र तथा ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त पुरुष है उस पुरुष को उपास्य के रूप से बताया गया है उसकी उपासना करने के लिए बताया गया कर्म के साथ साथ अहंग्रह उपासना उसकी और ऐसा यहां पर भी केवल उस पुरुष की अहंग्रह उपासना बताना मात्र तात्पर्य होगा तब तो पुनरुक्ति दोष होगा लेकिन उपनिषद का आरंभ हिरण्यगर्भ की अंग्रह उपासना मात्र बताने में नहीं है अपितु हिरण्यगर्भ जो उपास्य पूर्व में बताया गया उसमें कुछ गुण विशेष बताए गए हैं पूर्व में और गुण गुणों से अतिरिक्त गुण विशेषों को बताने के लिए उपनिषद भाग का आरंभ होने से पुनरुक्ति दोष नहीं होगा उपास्य के पूर्वोक्त गुणों से अतिरिक्त गुणों को बताने में उपनिषद का तात्पर्य होने से कैसे ये पुनरुक्ति दोष नहीं है इसे स्पष्ट करते हुए ये बताया जा रहा है अपुनरुक्ति तीन प्रकार से बताई गई है यहाँ पर पुनरुक्ति दोष का अभाव तीन प्रकार से बता रहे हैं पहला प्रकार तो है कि यहाँ पर वाक्य आया है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इस वाक्य से अनंतर वाक्य आता है कि स ईमान लोकान असृजत तो ये लोक में देखा गया कि जो सृष्टा होता है वह सविशेष होता है और सर्जन जिसने किया उसी ने बताया तो उसी ने प्रवेश किया है श्रुति ने बताया तो सविशेष पुरुष तो है हिरण्यगर्भ तो स लोकान ईमान स ईमान लोकान असृजत इत्यादि श्रुति के द्वारा एक प्रकार से उपास्य हिरण्य गर्भ में जगत सृष्टित्व तो एक गुण बताया जा रहा है, जगत विधारकत्व तो गुण बताया जा रहा है, जगत लयाधारत्व तो गुण बताया जा रहा है, तो इस प्रकार ये गुणांतर हुआ और इन गुणांतरों को बताने के लिए उपनिषद का आरंभ होने से पुनरुक्ति दोष नहीं है एक प्रकार से पुनरुक्ति दोषाभाव का प्रतिपादन हुआ प्रकारांतर है हेतु ही बदल रहा है पुनरुक्ति दोषाभाव ये तो प्रतिज्ञा एक ही रहेगी हेतु दूसरा होगा दूसरा हेतु पहले संक्षेप में बताया गया था कि केवल उपास त्यर्थत्वाद व केवल उपासना पूर्व में नहीं बताई गई है जो सविशेष पुरुष हैं उसकी उपासना पहले जो बताई गई कर्म के साथ करने के लिए बताई और उपनिषद का आरंभ है कर्म निरपेक्ष केवल उपासना को बताने के लिए उपास्य वही पुरुष होगा हिरण्यगर लेकिन आ, कर्म असमुचित स्वतंत्र उपासना को बताने के लिए उपनिषद हैं इसे बताया गया पहले सूत्र रूप से केवल उपास्य उपास्थत्वाद आ इससे और अथवा इत्यादि से उसका स्पष्टीकरण किया गया भाष्य में ये दूसरा प्रकार हुआ हेतुअत हुआ तीसरा हेतु बताया जा रहा है भेदा भेद उपास ये चलना है हो गया तो भेदा भेद इस की अवतरण टीका है इसे देखिए टी का इसकी हो गई है अथवा इति इस प्रतीक के कर्म प्रस्ताव के बाद वाला वाली टी का जो द्वितीय प्रकार बताया गया था उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं टीकाकार अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मन कर्मिण इत्यादि से वो सूत्र वाक्य में जो केवल उपासना का विधान बताया गया था उसका स्पष्टीकरण है और उसके स्पष्टीकरण में एक वाक्य आया कि कर्म प्रस्तावे अविहित्वात तो। और केवल केवलोपि आत्मा उपास्य इतम अर्थ तो कर्म प्रस्ताव शब्द का अर्थ है कर्म का प्रकरण प्रस्ताव शब्द का अर्थ है प्रकरण तो कर्म प्रस्ताव का अर्थ निकलेगा कर्म के प्रतिपादक प्रकरण में केवल उपासना का विधान न होने से अविहित्वात यानी केवल उपासना विहित नहीं है वहां पर कर्म समुचित उपासना ही विहित है कर्म प्रकरण में इसलिए आत्मा, आत्मा उपास्य तो केवल आत्मा की भी यानी कर्म निर, निर्पेक्ष केवल हिरण्य रूप आत्मा की उपासना का विधान करने के लिए उपनिषद का आरंभ है इतवम अर्थ ये दुतीय समाधान में ये वाक्य आया इस पर टीका है इति उत्तरत्र हेतु तो उत्तरत्र का मतलब केवलोपि आत्मा उपास्य इतम अर्थ ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु है अविहित्वात और कहा पर अभी तत्व तो कर्म प्रस्तावित और ये जो है कर्मनो अन्यत्र उपासना अप्राप्त तो वहां पर कई ग्रंथों में प्रौढ़ ग्रंथों में अवग्रह का चिन्ह नहीं हुआ करता है दो जगाता है अवग्रह का चिन्ह अक सवर्ण दीर्घ हो जाए या इंग पदांत से पूर्व रूप हो जाए तब ये अवग्रह का चिन्ह दिया जाता है शुरू शुरू में समझने की दृष्टि से स्पष्टीकरणार्थ प्रौढ़ ग्रंथ में तो प्रौढ़ ग्रंथ के अध्येताओं को माना जाता है अधित व्याकरण है वे इसलिए वे अपने मन से ही उचित पदच्छेद कर सकते हैं इसलिए अवग्रह का चिन्ह नहीं रहेगा तो अवग्रह का चिन्ह न होने पर कर्मों अन्यत्र उपासना प्राप्तो ऐसा भी पद पदच्छेद कर सकते हैं इसलिए ये कहा कि अप्राप्तो इति होद और अप्राप्तो हेतुम आह अप्राप्ति में हेतु बताते हैं कर्म प्रस्तावे अविहित अच्छा ये तो मैं पूर्व में चला गया अवतरण टीका में ये उत्तरत्र हेतु इसके बाद में जो हैं, है ओटी का देखिए नच एवं सोक्त कर्म संबंधित्व नियम त्यागापत्ति कर्माश्रितगे कर्मसंबंधित सविशेष विषय कर्मसमुचितलक्षण से अंगिकारवादेन अस्य पक्षस्य से उक्तिर्वा अपि पक्षे कर्म नियतम इति भाव तो पूर्व पक्षी ही ये बता रहे हैं अपने पक्ष को दृढ़ करते हुए कि कोई ऐसी अनिष्टापत्ति हमारे मत में नहीं दे सकते एवं सोक्त कर्म संबंधित्व नियम त्यागापत्ति ऐसी यदि कोई आपत्ति देना चाहेगा कोई कहना चाहेगा तो कहते इति नाच्यम वाच्यम का अध्यय करना इति वाच्यम का और उसके साथ अन्वय करना न चका तो एवं सोक्त कर्म संबंधित्व नियम त्यागापत्ति का अर्थ निकलेगा कि सोक्त कर्म हुआ जो पूर्व के द्वारा उक्त कर्म है जिसे हिरण्यगर्भ गर्भ को परम तत्व समझने वाले उपासना संबंधी मानते हैं कर्माधिकारी ही उपासना का भी अधिकारी है उपासना में कर्मनिष्ठत्व कर्म, यानी कर्मी अधिकारी तत्व मानना चाहते हैं तो इस मत में केवल उपासना विधानार्थ ये है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कि कर्म संबंधित जो नियम बताया था उसके त्याग की आपत्ति आएगी ऐसी यदि सिद्धांती हमारे मत में दोष की शंका करते हैं तो कहते हैं इस प्रकार की दोष की शंका नहीं करनी चाहिए चा आशंकम इति न आशंकनियम इस प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए क्यों तो हेतु बताते हैं कर्मांग कर्मंग आश्रितत्व्यागे कर्म संबंधित वा तो पहले इतने को देखिए कर्म संबंधित विशेष विषयत्व लक्षणस्य और इसका अन्वय करिए अस्पि कर्मिष्ठ निष्ठत्व नियतम के साथ अत्यागा के साथ लक्षण लक्षणस्य अत्यागा अंगीकार वादे न अः क्या नाम अस्विन पक्षे भी कर्म निष्ठत्व नियतम इतिभा ये एक वाक्य बना दीजिए ये दो तीन प्रकार से यहां भी इस दोष का निराकरण कर रहे है जो अनिष्ठापत्ति बता रहे हैं न कर्मी उपासना में त्यागने की आपत्ति आएगी केवल उपासना का विधान करने के लिए उपनिषद का आरंभ मानने पर तो जो पूर्व पक्षी को अभिष्ट है कि उपासना कर्मी अधिकारी की होती है उपासना का अधिकारी कर्मी ही है ये जो उनका अपना नियम है इस नियम के त्याग की आपत्ति आ रही है ऐसा यदि कोई उनके मत में दोष देंगे अनिष्टापत्ति का तो कहते न च अनिष्टापत्ति इस ऐसा मानने पर भी अनिष्टापत्ति नहीं है क्यों तो कहते कर्मांग आश्रित तत्व मात्र त्यागे भी कर्म संबंधित सविशेष विषयत्वलक्षण से अत्यागा ऐसा नुए करिए तो कर्मां आश्रित तत्व का तो त्याग कर दिया केवल उपासना का मतलब है कि कर्मांग जो उक्ताधि है पहले बताए हुए उक्त यानी शस्त्र विशेष बृहदी सहस्त्र नामक शस्त्र विशेष का नाम है उक्त वो उद्गाता होने के कारण उसे उक्त कहते हैं वो बृहदारण्य में आया उदगित ब्राह्मण में आया प्राण का एक उक्त नाम वही आप बताना चाहते हैं तो वो उक्त है प्राण उद्गाता होने से उसे उक्त कहा गया वो भी कर्म गई है लेकिन वो तो यहां पर त्याज्य नहीं है ना इसलिए जो कर्मांग का जिस कर्मांग का आश्रय नहीं लिया जा रहा है और उपासना बताई जा रही है तो उक्त उ, उक्त संज्ञक प्राण उसको छोड़ देंगे तो उपासना किसकी करेंगे फिर वो उक्त संज्ञक प्राण ही तो हिरण्यगर्भ है उसको सूत्रात्मा को हिरण्यगर्भ को बुद्धि प्रधान होता है तो हिरण्य प्राण प्रधान होता है तो, तो सूत्रात्मा और उसी को त्यागेंगे यदि कर्म कर्मांग होने पर भी तो उपासना किसकी करेंगे फिर इसलिए वह तो उपास्य है वह त्याज्य नहीं है वह अंगीकार्य है इसलिए कहते हैं कर्मांग ऐसा कर्मांग लेना कर्मांग शब्द से जिसको उपासना में अंगीकार नहीं करेंगे स्वीकार नहीं करेंगे छोड़ भी देंगे तब भी उपासना सिद्ध होगी ऐसा कर्मांग लेना है वो कौन होगा वो शस्त्र विशेष उक्त नामक शस्त्र विशेष और उस नामक शस्त्र विशेष का शस्त्र का अर्थ वो अप्रगित स्तोत्र का नाम है शस्त्र और वो शस्त्र कर्म का अंग है उसका आलंबन लिए बिना अहंग्रह उपासना की जा सकती है प्राण की इसलिए क्या होगा कि कर्मांग जो शास्त्र है उक्त नामक उसका आ, कर्मांग आश्रित तत्व मात्र कहीं कहीं उस उक्त में यानी शास्त्र विशेष का आश्रय लेकर के प्राण की उपासना बताई गई है और यहां उपनिषद में जो उपासना बताई जा रही है वह शस्त्र विशेष जो कर्मांग है उसका आश्रय लिए बिना प्राण की अहंग्र उपासना बताई जा रही है उसे कहा जाएगा कर्मांग आश्रित्व मात्र का त्याग हुआ जो मन नहीं लिया कर्मांग का अन्यत्र लिया जाता है वो यहां पर नहीं लिया जा रहा है अहंग्र उपासना की जा रही है तो त्यागे भी कर्म संबंधित्व से अत्यागा ऐसा अनु करना लेकिन ये जो हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना है उसमें कर्म संबंधित्व का त्याग नहीं होगा कर्म संबंध बना रहेगा कहे वहा कर्म का क्या संबंध रहेगा तो कहे जिस उपास्य ब्रह्म की उपासना की जा रही है वो सविशेष पुरुष है ना, और सविशेष पुरुष को बताया गया पहले वह कर्म का फलभूत है उसको सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ समष्टि प्राण आदित्य इत्यादि नामों से कहा गया आदित्य पुरुष इत्यादि नामों से वह सविशेष विषय है अहंग्र उपासना किसकी पुरुष की तो सविशेष विषय होने के कारण सविशेष विषय तो रूप जो कर्म संबंध है कर्म संबंधित्व का अर्थ है कर्म संबंध इसे ज्ञानित्व का अर्थ होता है ज्ञान धनित्व का अर्थ होता है धन धनी का भाव धनित्व ज्ञानी का भाव ज्ञानी तो को न ज्ञान ऐसे कर्म संबंधी का भाव कर्म संबंधित तो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं कर्म कर्म संबंध तो कर्म संबंध क्या है उपासना में कि कर्म के फलभूत सविशेष हिरण्य गर्भ की आंग्र उपासना की जा रही है इसलिए उपास्य को लेकर के कर्म संबंध उपासना के साथ बना हुआ है ये शेष जितना भी आत्मा का स्वरूप है वह कर्म संबंधी है कहीं कर्ता के रूप में है वेष्टि उपाधिधारी तो कहीं फल रूप में है समष्टि उपाधि उपाधिधारता समि उपाधिधारी वो है फल लेकिन है कर्मफली तो उसको लेकर के उपास्य को लेकर के कर्म संबंध सिद्ध होने के कारण उसका त्याग न होने के कारण क्या हुआ कि सविशेष विषयत्व लक्षण से अत्यागात तो उपासना में ये सविशेष विषय की उपासना होने से सविशेष विषयत्व का त्याग न होने से यहां पर कर्म कर्मनिष्ठत्वम नियतम ऐसा न करिए कर्म निष्ठ कर्मी निष्ठत्व ये बना ही रहा उसका त्याग नहीं हुआ जो हमें आविष्ट है कि कर्माधिकारी ही उपासना का अधिकारी है ये नहीं कि कर्म त्याग करके उपासना करता रहे एक समाधान हुआ दूसरा समाधान है कि कर्म तत्व कर्म कर्म लक्षणस्य वा कर्मसमुचित अत्यागा कर्मसबंधित अस्य अंगीकारवादेन अत्यागा अस्मिन पक्षे कर्म निष्ठित्व इति इतिभाव तीन समाधान किए जा रहे हैं ना तो ये दूसरा समाधान है कर्म समुचितत्व लक्षणस्य वा व्यागत अस्मिन पक्षे अस्मिन अभी पक्षे कर्म, कर्मी निष्ठत्म नियतम इसका अर्थ निकला कि कर्म समुचित समुचितत्व जो उपासना में है उसका त्याग नहीं किया गया केवल कर्मांग का उपासना में आलंबन नहीं लिया जा रहा है तो कर्मांग आश्रित तत्व का मात्र त्याग है और कर्म समुचित तत्व का त्याग नहीं है ये अहंग्र उपासना है कर्मांग में प्रतीक उपासना नहीं की जा रही है इसलिए है कर्मी कर्म कर्म भी करता रहेगा और समि पुरुष जो जगत का रचयिता है जो जगत का विधारियता है जो अंत में जगत का प्रलय आधार है वह हिरण्य गर्भ मैं हूं ऐसी उसकी आंग्र उपासना भी करता रहेगा कर्म भी करता रहेगा इस प्रकार कर्म समुचित तत्व रूप जो कर्म संबंधित्व है उसका त्याग नहीं हुआ त्याग न होने से इस पक्ष में भी कर्मी निष्ठत्व निश्चित रहेगा ये ध्यान में दूसरा है तीसरा समाधान कि अंगीकार वादेन अस्य पक्षस्य से तो ये जो पक्ष है केवल उपासना का विधान करने के लिए उपनिषद का आरंभ सार्थक है पुनरुक्ति दोष नहीं है ये जो हमने समाधान दिया है द्वितीय समाधान शुरू में वह केवल अंगीकारवाद से दिया है अंगीकार होता है हम ऐसा मानते नहीं हैं लेकिन आपकी मान्यता के अनुसार केवल उपासना का विधान करने के लिए मान भी ले तो भी नहीं हो पाता कर्मी कर्मी निष्ठत्व का त्याग कर्म कर, कर्मी निष्ठत्व को छोड़ना पड़ेगा ये जो आपत्ति अनिष्ट दे रहे थे वो नहीं आएगी क्योंकि हमने अभ्युपगमवाद से कहा है इसे अंगीकारवाद का दूसरा नाम है अभ्युपगमवाद तीसरा पक्ष है ये अंगीकारवाद तो अंगीकारवादेना अस्य पक्ष उक्तेर अस्य पक्ष शब्द से लेना केवल उपासना का विधान करने के लिए उपनिषद का आरंभ होने से उपनिषद में पुनरुक्ति दोष नहीं है इसलिए कर्म, कर्म निष्ठत्व का त्याग न नहीं हुआ इसलिए हमारा जो मूल सिद्धांत है वो बना रहा कर्माधिकारी ही उपासना का अधिकारी है आगे कहते हैं भेद दृष्टि भाक इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं टीकाकर अत्र व पक्ष इत्यादि से इससे पहले थोड़ा ये जो मूल में है भेदा भेदा भेद भेदा भेद उपास्यवाद वा एक एव आत्मा कर्म विषये भेद दृष्टिभाक स एवं अकर्म कालेना अपुनरुक्तता ये तीसरा पक्ष हुआ कहा कि उपनिषद का आरंभ इसलिए मानेंगे कि पूर्व में तो कर्म के साथ उपासना का विधान हुआ और उपनिषद उससे हट करके जब कर्म से अवकाश मिलेगा बीच में एक कर्म संपन्न हुआ दूसरा कर्म आरंभ करने के बीच में जो छुट्टी रहती है शरीर इंद्रियां तो छुट्टी ले लेंगे लेकिन मन वो छुट्टी नहीं लेता है उसको तो कुछ ना कुछ सोचना ही है तो उस समय शास्त्र चिंतन न करके शास्त्र निषि चिंतन यदि करेगा तो अनर्थ हो जाएगा शास्त्र कर्म करना ही वेदों ने बताए हुए साधनों का अनुष्ठान करते हुए ही जीवन का प्रतिफल बिताना ये साधक माना जाता है साधक जीवन और जो भी पल यानी क्षण का अंश बिना वेद विहित साधन के निकल जाएगा तो माना जाता है वह क्षण जीवन का व्यर्थ गया निरर्थक गया तो मन शास्त्र विहित ही चिंतन करें इसलिए क्या करेगा कि अब कर्म तो हो नहीं रहा है उस समय मन हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना करेगा अभेदन उपासना करेगा कि कर्म समुचित उपासना का फलभूत जो आदित्य पुरुष है वह ही हू ऐसी और जिस समय कर्म करना है उस समय कर्म भी करता रहेगा शरीर और इंद्रियों से और मन से आदित्य पुरुष का चिंतन भी करता रहेगा इस प्रकार यह भेदाभेद दृष्टि से उपासना होगी भेद दृष्टि से उपासना होगी कर्म के समय अभेद दृष्टि से उपासना होगी अव कर्म से अवकाश मिलने के बाद कर्म संपन्न हुआ बीच में थोड़ा अवकाश है उस समय अभेद उपासना ये यह यहां पर कहते हैं कि भेदाभेद उपास वा, वे सूत्र वाक्य है और इसी का स्पष्टीकरण है एक एव आत्मा आत्मा तो एक ही है हिरण्यगर्भ उसकी उपाधि एक होने से उसे कर्म विषय यानी कर्मानुष्ठान काले कर्म विषय से लेना भेद दृष्टिभाक वह भेदेन उपास होगा और स एव वही हिरण्यगर्भ अकर्म काले यानी कर्म से अवकाश मिलने पर आभेदेनापी उपास्य अभेद दृष्टि से उपास्य होगा यानी उसकी अहंग्र उपासना होगी उस समय इतव अपुनरुक्तता इस प्रकार अपनुक्ति दोष होगा तो यहां पर कर्म विषये भेद दृष्टि भाग, ये जो भेद दृष्टि भाग वाक्य है ना इसका अर्थ करते हैं टीकाकार पहले तो अवतरण लिखते हैं भेदा भेद उपास्यवाद वा इसका अत्र पक्षे विशेषांतरम आह भेदे भेदेती तो अत्र पक्षे यानी अपुनरुक्तता दोष नामक जो पक्ष है पूर्व पक्षी का उस अपुनरुक्तता को दिखाने के लिए ही अन्य विशेष बताते हैं यानी अंतर बताते हैं भेदा भेद इत्यादि से तो उसमें जो भेद दृष्टि दृष्टिभाग इसका अर्थ करते हैं ईदन तया इत्यादि इत्यर्थ जिस समय कर्म करना है उस समय उसे ईदन तया उपासना करनी है यानी भेदेन उपासना करनी है यह मेरे स्वामी है मैं इनका दास हूं इनको जो आ, इनकी प्रसन्नता जिससे होती है शास्त्रविद साधन करने से वही मुझे करते रहना है ऐसी भावना बना करके जो उपासना की जाती है उसे कहा जाता है भेदेन उपासना तो इदन तया उपासना हुई और अभेदेन उपासना क्या होगी तो अहंतया उपासना उसी हिरण्यगर्भ की कर्म के अनुष्ठान से अतिरिक्त समय में अहंग्रह उपासना होगी जिसको स्वामी समझ रहे थे उसको अब मैं के रूप में ग्रहण करेगा चिंतन करेगा उसका इस प्रकार पुनरुक्ति दोष की जो आशंका की गई थी उसका समाधान हुआ इसलिए कहा कि कर्म विषय भेद दृष्टिभाग स एवं अकर्म काले अभेदेनापी उपास्यव अपनुक्तता इस प्रकार तीन प्रकार से अपुनरुक्ति दिखाई जा सकती है उपनिषद आरंभ में उपनिषद आरंभ सार्थक होगा पुनरुक्ति दोष न होने से एक ही समय थोड़ी कितनी है दोनों हा तो दोनों में से हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करना है इसलिए हिरण्यगर्भ भाव की प्रधानता रहेगी अहंग्र उपासना की प्रधानता भेद दृष्टि की अप्रधानता रहेगी <coughs> इतना होगा तो आगे हैं विद्यांचा, विद्यांचा वेदो इस मंत्र की अवतरण टीका आत्मा वा इत्यादि विद्याद्याद्वेदो भयंसमी अवतर आत्माईदिष्क स्वक्षेम तर तो आत्मा वा विरोधमाह इत्यादि षट्क तो आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित इत्यादि जो तीन अध्याय है उसमें प्रत्येक अध्याय में दो दो खंड है इसलिए शटक हुए ये शटक होगा खंडों का सटक तो आत्मा वा वम इत्यादि जो खंड सट का है उसमें स्वपक्षे अर्थवत्व उ तो छंडात्मक ऐतरे उपनिषद का आरंभ सार्थक है सफल है इसे पूर्व पक्षी ने बताया अपने मतानुसार पूर्व पक्षी के मत में ये उपनिषद आरंभ सार्थक हुआ पुनरुक्ति दोष न होने से त कर्म त्यागे न आत्मज्ञात पक्षे बहुश्रुति विरोधम आह विद्या तो तस् शब्द से लीजिए आत्मा वा व्यादि इत्यादि कस्य तो आत्मा वा व्यादि षटक यानी आयतरे उपनिषद सार्थक है ये पूर्व पक्ष ने अपने मत में बता दिया अब ये ऐतरेय उपनिषद का आरंभ सिद्धांति मत में उचित नहीं है अनेकों श्रुतियों का विरोध होने से इसे कह रहे हैं कि तस्क्य खंड सटक कर्म त्यागे न आत्मज्ञान्थत्व पक्षे ये सिद्धांति का पक्ष है तो इस सिद्धांत के पक्ष में बहु बहुश्रुति विरोधम आह पूर्व आह का करता होंगे पूर्व पक्षी तो पूर्व पक्षी अनेकों श्रुतियों का विरोध सिद्धांत मत में बता रहे हैं कर्मी को आधिकारी उपनिषद का न मान करके सन्यासी को अधिकारी मानने पर ये जो विरोध होता है वो बता रहे हैं। विद्यांचा अमृतमश्नुते इति सीद्य मृत्यु तीर्थ विद्य अमृतमश्ते कुरने वेह कर्मा जीजीविषेत क्षतम सामजीनाजी शाखा है एक उस उने शाखा में बताया जाता है पूर्व पक्षी ये, ये मंत्र आए हैं कुरानी जी जी विशेषतम समादी मंत्र ये बताता है सौ वर्ष जीने की इच्छा तो स्वभाव तो प्राप्त है लेकिन वो सौ वर्ष जो जीना है वह कर्म करते हुए ही जिए और इसी का विस्तार है विद्यांत विद्यांचा, विद्यांचे इत्यादि से उत्तर उपनिषद में ईशावासी उपनिषद में और उसमें बताया गया कि अविद्या है कर्म विद्या है उपासना और उपासना समुचित कर्म के अनुष्ठान से क्या होता है कि स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन रूप मृत्यु का अतितरण होता है कर्म अनुष्ठान से और उपासना से अमृत की, की प्राप्ति यानी सविशेष हिरण्य गर्भभाव की प्राप्ति होती है ये बात तो बता दी गई है तो ये इस वाक्य से तो सौ वर्ष की आयु मात्र पुरुष की प्राप्त है इस सौ वर्ष की आयु में तो बताया गया कर्म ही करते रहें, जो आयु प्राप्त है सौ वर्ष की स्वभावत तो, वह कर्म करते हुए ही जिये कहा है तो यहाँ सौ वर्ष तक की ही आयु जो स्वभाव प्राप्त है उसके कारण माना जाएगा क्या होगा कि कर्म करते हुए ही जीने का विधान है और इस सौ वर्ष के बीच में यदि छोड़ देंगे कर्म को तो इस श्रुति का विरोध होगा ना कि सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही यापन करे जीवन इसका विरोध होगा एक तो ये वाज ने ही श्रुति का विरोध बताया आगे और भी श्रुतिया बता रहे हैं उनका विरोध होगा इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल